जिज्ञासा कर्म की योग संज्ञा कब होती है निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है समाधान कर्म की योग संज्ञा तब होती है जब हमारा लक्ष्य कर्म के द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो अन्यथा जिस जिस विषय संबंधी हम कर्म करते हैं उस उस विषय की प्राप्ति का वह बन जाता है उस कर्मयोग में क्या विशेषता है वह निष्काम है अर्थात जगत की कैसी कामना का संबंध उसके साथ नहीं रहता यह निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन है कर्म तो किसी का भी साधन हो सकता है कोई युद्ध करता है जिससे स्वर्ग प्राप्त करता है और भी शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है पर व्यक्ति निष्काम हो जाए फिर कर्म कैसे करेगा ऐसा व्यक्ति शास्त्रीय कर्तव्य दृष्टि से ही कर्म करता है शास्त्र की आज्ञा है प्रातःकाल उठो संध्या करो यज्ञ करो इस प्रकार शास्त्राज्ञानुसार ही वह कर्मों को करता है और जगत विषयक फल से उसका संबंध नहीं रहता कर्मयोग के साधक को बहुत सावधानी की आवश्यकता है जीव का शरीराध्यास उसको बहुत चतुर बना देता है इधर जब करेगा उसे शिवार्पण भी करता जाएगा परंतु जब बीमार पड़ेगा तो भगवान से कहेगा कि इतना जब किया फिर बीमार क्यों पड़ गया जगत के व्यवहार बड़े विलक्षण होते हैं क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है वैसा किया नहीं जाता आपके घर हम जाते हैं तो आप कहते हैं मकान आपका ही है पर हम कहें निकलो यहाँ से तो आपकी तैयारी कहाँ रहती है मन में कुछ और बाहर दिखावा कुछ और व्यक्ति बाहर से ऐसा समझता है कि निष्काम कर्म कर रहा हूँ परंतु उसके द्वारा होने वाले फल में उसकी भोग वृद्धि भोग बुद्धि बनी रहती है अतः इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि कर्म का संबंध किसी भी प्रकार के फल से न बन जाए निष्काम कर्म कैसा होता है इसे इस दृष्टांत से समझ सकते हैं उत्तरकाशी में एक निष्काम कर्मयोगी महात्मा को हमने देखा गंगोत्री जाने के रास्ते में एक सेमल का पेड़ था दोपहर के समय गवें आकर वहाँ छाया में बैठ जाती थी वे साधु इस स्थान को कंकड़ पत्थर विहीन बनाकर साफ सुथरा रखते ताकि गौवें वहाँ सुख से बैठें वहाँ जाकर गोबर उठा लाते थे और उस पहाड़ी जगह में गड्ढे खोदकर उसमें गोबर डालते जाते थे यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था वर्षा आने पर उन गड्ढों में कुछ बो देते थे तो समय आने पर फल लग जाते थे फल तैयार होने पर वे उन्हें ले जाकर शिव मंदिर में रख देते थे उसके बाद उन फलों को कौन ले गया किसने खाया इससे उनका कोई संबंध नहीं रहता था एक साधु उनसे कहते वृद्धावस्था में भी कर्म कांड ही करते रहोगे क्या तो वे कहते शरीर तो हमने बहुत पहले ही महादेव को दे दिया है मेरे पास तो शरीर ही नहीं है तो मैं क्या कर्मकांड करूंगा? फिर एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई तो हमारे महाराज जी को तो बुलवाए और कहा अच्छा स्वामी जी यह शरीर शिव जी को अर्पित है इसका काम पूरा हो गया है गीता सुना दीजिए तब उन्होंने सुनाना शुरू किया गीता सुनते सुनते जब ओमित्य का क्षरम ब्रह्म आया तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया देखो ऐसा कर्म योग का रूप धारण कर लेता है हमने एक कर्म योगी का उदाहरण दिया कि कर्म किस तरह योग बन जाता है तथा परमात्मा से संबंधित हो जाता है कर्तव्य बुद्धि से शुरू होता है और ईश्वरार्पण में उसकी अंतरंगता हो जाती है इसमें कर्म ईश्वर को ही समर्पित होता है इस प्रकार साधक का पूरा जीवन ही ईश्वर से संबंधित हो जाता है ऐसा जो कर्म योग है वह साधक के अंतकरण को शुद्ध क्यों नहीं करेगा उसके अंदर विचार क्यों नहीं उत्पन्न होगा भगवान की गीता में प्रतिज्ञा है अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते भजन्ते माम बुधा भाव ये मजंते मुधा भावसमता मच्चिता मद्गत प्राण बोधयत परस्पर च मृत्यम तुष्यती रमंती भजतां भजताीपूर्वक ददामि बुद्धिगं तम येन ते यदि कोई परमेश्वर के प्रति तमय हो जाता है तो यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह उसे ज्ञान प्रदान कर देता है इस प्रकार कर्म की योग संज्ञा तभी होती है जब वह मुख्य पुरुषार्थ से संबंधित हो जाए सेवा कार्य में हमारी कोई प्रशंसा करे या निंदा करे इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम तो अपना कर्तव्य करते हैं जो निंदा रूपी विष नहीं पी सकता वह सेवा कैसे कर सकता है लोग तो निंदा करेंगे ही यदि निंदा से तुम्हारा मन बिगड़ गया तो फिर सेवा क्या करोगे जो कर रहे हो उसी पर ध्यान केंद्रित करो अपने में कहीं कमी हो तो उसे अवश्य ही दूर कर दो परमेश्वर ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है शक्ति दी है उससे तुम परमेश्वर की कितनी सेवा कर सकते हो यह तुम पर निर्भर है जैसे कोई डॉक्टर है जितने उसमें सामर्थ्य हो उसे उतनी सेवा करनी चाहिए जो नहीं कर सकते उसका विधान नहीं है तुम्हारा लड़का बीमार हो जाए तो उसके लिए तुम दो लाख रुपये खर्च कर देते हो पर एक गरीब बीमार हो जाए तो सामर्थ्य होने पर भी उसकी मदद नहीं कर सकते कोई कहे कि हम कितने लोगों की इस प्रकार मदद कर सकते हैं तुम यदि एक की कर सकते हो तो एक की करो उसके लिए पीछे क्यों हटते हो शरीर तो चिंता पर चिंता पर पड़ा हुआ है तात्पर्य यह है कि ये सब बड़ी रहस्यात्मक बातें हैं केवल वाणी से निष्काम कह देने मात्र से नहीं होता एक संस्थान में कोई शुरू में सेवा करने के लिए जुड़ता है फिर लोगों से उसका संबंध बनता है तत्पश्चात उसको कहीं ना कहीं से रस मिलने लगता है उसे कोई कहे कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरा कोई निभाएगा तो उसे बड़ा भारी धक्का लगता है बड़ा नाराज होता है अरे क्यों नाराज होना चाहिए सेवा करने के लिए बहुत जगह है पर उसमें रस लेने के कारण आसंग दोष आ जाता है उसका अंतकरण मलिन हो जाता है तो वह सनमार्ग को छोड़ देता है इसीलिए निष्काम शब्द सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है उसे जीवन में उतारना इतना सरल नहीं है